अब आठ ऋचा वाले 85वें सूक्त का प्रारंभ है उसके मंत्र में मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ जो मनुष्य यजमान के सदृश राजा को सुखी करते हैं वे बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं फिर परमेश्वर ने क्या किया इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे विद्वानों जिस जगदीश्वर ने संपूर्ण जगत को विस्तृत किया उसका ही ध्यान करो फिर ईश्वर क्या करता है इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे मनुष्यों आप लोग जगत के रचने वाले जगदीशेश्वर की उपासना करके और राजा होकर जैसे धान्य आदि का मेघ वैसे प्रजाओं का पालन कीजिए अब राजा जन कैसा बर्ताव करें इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ वे ही राजा लोग श्रेष्ठ हैं जो प्रजा के हित की कामना करते हैं और जैसे मेघ सबसे सुखों की वृष्टि करते हैं वैसे ही राजा लोग प्रजाओं की कामनाओं को पूर्ण करें अब विद्वान और ईश्वर क्या करते हैं इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक रूपक उपमा अलंकार है हे मनुष्यों जो मेघ की विद्या को जानने वाले की वाणी और बुद्ध की प्रशंसा करता है और जो परमेश्वर संपूर्ण जगत को रचता है उन दोनों का सदा सत्कार करो फिर मनुष्य क्या करे इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जो मनुष्य बड़े विद्वानों के समीप से बड़ी बुद्धि और वाणी को प्राप्त होकर अन्यों के लिए प्राप्त कराते हैं वे ही संसार में धन्य होते हैं मनुष्यों को चाहिए कि प्रमाद से किसी के भी प्रमाद को करके शीघ्र निवृत्त करावें भावार्थ हे विद्वान जनों अज्ञान वा प्रमाद से श्रेष्ठ पुरुषों में हम लोग जो प्रमाद करें उस संपूर्ण की आप निवृत्त कीजिए कौन से मनुष्य सत्कार और कौन तिरस्कार करने योग्य हैं इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जो छली मनुष्य जुआ आदि कर्म करें वे ताड़ना करने योग्य और जो सत्य आचरण करें वे सत्कार करने योग्य हैं इस सुक्त में राजा ईश्वर मेघ और विद्वान के गुण कर्म वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 85वां सुक्त और एक 30 वर्ग समाप्त हुआ अब छह ऋचा वाले 86वें सुक्त का आरंभ है इसमें विद्वान जन क्या करते हैं इस विषय को कहते हैं भावार्थ जहां धार्मिक विद्वान शूरवीर बलष्ट और शिक्षक हैं वहां पर कोई भी नहीं दुख को प्राप्त होता है भावार्थ राजा और सेनापति को चाहिए कि उत्तम प्रकार परीक्षा करके सेना में अध्यक्ष भृत्यों को रखें जिससे सर्वदा विजय होवे भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे राजपुरुषों जैसे सूर्य मेघ का नाश करके प्रजाओं का पालन करता है वैसे ही आप लोग दुष्टों का नाश करके प्रजाओं की निरंतर रक्षा कीजिए भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि वायु और बिजली के सदृश श्रेष्ठ गुणों से व्याप्त विद्वानों के संग से विद्या और शिक्षा को प्राप्त होकर प्रजाओं में मित्र के सदृश व्यवहार करें भावार्थ जो मनुस्य दिन रात इर नुस्यों के हित के लिए प्रयत्न करते हैं वे ही सबसे आदर करने योग्य हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुस्यों जो विद्वानों में आप लोग निवास करें तो बिजली और मेग आद की विद्या को � इस सुक्त में इंद्र, अग्नि और बिजली के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 86वां सुक्त और 32वां वर्ग समाप्त हुआ अब नौ ऋचा वाले 87वें सुक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम मंत्र से मनुष्य को कैसे क्या प्राप्त होता है इस विषय को कहते हैं भावार्थ जैसे बिजली रूप अग्नि को मेघोत्पन्न गर्जनादि प्रभाव प्राप्त होते हैं क्योंकि वे गर्जनादि प्रभाव अग्नि और वायु से सिद्ध होने योग्य हैं वैसे बुद्धिमान पुरुषों को अन्य पुरुष प्राप्त होते हैं और गुण प्राप्त कराने वाला पुरुष गुणी पुरुष ढोड़ता है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 वे ही जगत के उपकार करने वाले होते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे मनुष्यों जो विद्या की कामना करने वाले जन बड़ी विद्याओं को प्राप्त होकर बिजली आदि पदार्थों को स्वाधीन करते हैं वे ही सिद्ध इच्छा वाले होते हैं अब ईश्वर की उपासना विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जो मनुष्य विद्वान पुरुष के द्वारा परमेश्वर के योग का अभ्यास करते हैं वे सुख के धारण करने वाले होते हैं फिर विद्वान राजा जन कैसे होते हैं इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो प्रकाशित धर्म युक्त व्यवहार वाले तथा शम दम आदि से युक्त तेजस्वी बल वाले और बुद्धि विद्या में कुशल होवे वे ही विजयी होते हैं अब विद्वानों को किनका निवारण करके किनका सत्कार करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे मनुष्यों जो निंदक अर्थात मिथ्यावादी होवें उनको सदा बंधन में प्रविष्ट करिए और जो महाशय परोपकारी स्तुति करने और सत्य बोलने वाले होवें उनका सदा सत्कार करिए भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो मनुष्य अग्नि के सदृश पाप के नाश करने सत्य के प्रकाश करने और दुष्टों के रुलाने वाले श्रेष्ठों के पालक हैं वे ही अधिक कीर्ति वाले होते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो विद्वान और उपदेशक जन मनुष्यों को द्वेष आदि दोषों से रहित करते हैं वे व्यापक ईश्वर के पद को प्राप्त होते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे hey, विद्वान जनों आप लोग विद्या के प्रचार नामक व्यवहार के प्रचार से धर्म संबंधी कार्यों को करके अन्यों से भी कराओ और निंदा आदि दोषों से मनुष्य को पृथक करके परमेश्वर की ओर प्रवृत्त करो और स्वयं भी ऐसे होओ इस सुक्त में वायु विद्वान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 यह श्रीमंत परमहंस परिब्राजका आचार्य महाविद्वान बिरजानंद सरस्वती स्वामी जी के शिष्य श्रीमंत दयानंद सरस्वती स्वामी जी के रचे हुए उत्तम प्रमाण युक्त ऋग्वेद भाष्य के 87वें सूक्त 34वां वर्ग और पंचम मंडल में छठा अनुवाद और पंचम मंडल भी समाप्त हुआ अथ खष्टम मंडलम ओम विश्वानि देव सवितर दुरीतानि परासु यद भद्रंतन्नासुव अब छठे मंडल में तेरा ऋचा वाले प्रथम सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में विद्वान जन अग्नि के सदृश क्या करें इस विषय को कहते हैं भावार्थ जो विद्वान जन मूर्ख लोगों के किये हुए अपराधों को सह कर संपूर जनों के सुख के लिए प्रयत्न करते हैं वही सब के हितकारी होते हैं मनुस्त किस रीति से विद्या को प्राप्त होए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक लोपतोपमा अलंकार है जो मनुष्य विद्वानों की कामना करके अग्नि आदि की विद्या को ग्रहण करने की इच्छा करते हैं वे विज्ञान युक्त होते हैं फिर विद्वान जन क्या जाने इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जो निरंतर सर्वत्र चलते हुए सबके प्रकाशक और संपूर्ण पदार्थों में व्यापक और पदार्थों के जलाने वाले बिजली आदि स्वरूप अग्नि को जानकर कार्यों में उपयुक्त करते हैं वे अत्यंत लक्ष्मी को प्राप्त होते हैं फिर मनुष्यों को क्या जानना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जो मनुष्य अग्नि आदि पदार्थों के गुण कर्म और स्वभावों को जानकर कार्यों को सिद्ध करते हैं वे अतुल आनंद को प्राप्त कर सुख के विषय में रमते हैं फिर मनुष्यों को क्या प्रयोग करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावारथ जो पृथ्वी आदिकों में वर्तमान बिजली रूप अग्नि का उत्तम प्रकार प्रयोग करते हैं वे सबके सुख देने वाले होते हैं